सुधारीघुर विमलायक राम इंद्र की जय पवन सुस हनुमान की जय गोलो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या 203 के बाद कैसे पंकज को सोशन जैसे भरत पया दही आये आजू भय दुखित तो सुने सकल समाज खबर लीन शब लोग नहाएन प्रणाम सभी आए सबिधिता वेदान महेशन देखत श्यामल धवल हिलोरी फुलक शरीर भरत कर जोड़े सकल काम प्रद तीरथ राउ वेद विद्य जग प्रगटे प्रभाऊ मांग भीख त्याग निज धर्म आरत कहन करही कुकरम असजीय सुजान सुदानी।, सुदानी सफल करहीं जग जाचक बानी भरत न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जनम जनम रति राम पद यह वरदान नयन ऋषियाचंद्र की जय अपन सुत हनुमान की जय गुरु ऐसन की जय अब स्मरण करें गंगा पार करने के बाद में सब लोग प्रयागराज के लिए प्रस्थान किए और भरत में सबसे पीछे चल रहे थे और पैदल चल रहे थे घोड़ा हाथ लिए जा रहे थे पैदल चलने का कारण ये कि भगवान राम भी वहां से पैदल ही चले थे इसलिए भरत जी ने समझा कि हमारा यहां सवारी पर बैठकर के चलना उचित नहीं है इसलिए वो वहाँ से आगे पैदल ही आगे बढ़े दिन भर पैदल चलते चलते फिर तीसरे पहर प्रयागराज पहुंचे वहां जब प्रयागराज जब तक पहुंचते हैं तब तक क्या होता पैदल चलने पैदल चलने से पैरों में छाले पड़ गए तो उनका वर्णन करते हैं कि झलका झलका पाये न कैसे है झलका वाने छले पड़ गए पैरों में जो है वो नीचे कलवों में छाले झलका कुछ भी वो सब आ गए कैसे दिखाई देने लगे कैसे कैसे पंकज कोस उस कण जैसे पंकज जैसे कमल के पत्ते के ऊपर ओस की बूंदे रखी हो उनके चरण हो गए कमल के पत्ते के समान और उनके हुए झलके हो गए जो है बूंद रखी हो जैसे उस कण की बूंद रखी हो ऐसे हो गए अब इससे ये मालूम होता कि झलके तो पड़ गए वहां तक जाने में लेकिन ढलके फूटे नहीं तब तो वो इस प्रकार के कोष के गुण की तरह से प्रतीत हो रहे थे ऐसे करके भरत जी पहुँच गए प्रयागराज तक और फिर वहाँ लोगों को जब प्रयाग पहुंच गए तब आगे चल रहे सब लोगों को मालूम हुआ कि भरत जी इस बार जो है पैदल तो ही आए है तो भरत प्रयाद ही आए आज आज भरत जी जो है पैदल ही चल करके आए हैं तो भय दुखी तो सुन सकल समाज ये सुन करके सारा समाज दुखी हुआ बाकी और लोग सवारियों में बैठे थे और भरत जी पैदल चले इसलिए सबको कष्ट हुआ आपने मन में लगा ये अनुचित हुआ भरत पैदल चले और हम सब लोग सवारियों में बैठ बैठ करके चले ये उचित नहीं हुआ अपनी गलती अनुभव आने लगी और दुखी होने लगे <coughs> भरत जी के भी पैदल चलने के कारण से दुखी हुए उन लोगों को भी मालूम हो गया होगा फिर की पैरों में झलके ही पड़ गए उनके और उससे बहुत अब झलका पड़ जाते हैं तो पैर में जलन होती है पीड़ा होती है तो उस पीड़ा के कारण भी लोगों को तो पीड़ा हुई भरत जी की स्थिति को देख लेकिन भरत जी ने जाते ही फिर सब लोगों की सा संभाल की सब लोग वहां पहुंच गए हैं तो उन्होंने फिर देखा खबर ली ने सब लोग नहाए, भरत जी ने सबकी खबर ली खबर ली मैंने पता लगाया कि सब लोग पहुंच गए हैं और ये भी फिर मालूम हुआ उनको भरत जी को कि अब तक जो है लोग जो है वो पहले पहुंच गए तो वो सब स्नान भी तब तक, तक कर चुके हैं स्नान कर लेने की खबर भी उनको मिल गई अब ये देखते हैं कि बार बार भरत जी जो है सब जितना समाज उनके साथ जा रहा है उसकी देखभाल करते जाते हैं जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं उनकी देखभाल करते हैं जब चलने लगते हैं तब उनकी देखभाल करते हैं जहां पर पहुंच जाते हैं सायंकाल ठहरना जहां पहुंच गए तो वहां पर फिर उनकी देखभाल करते हैं व्यवस्था करते हैं उनको पूछते हैं उनके हालचाल भी पूछते हैं कैसे आ गए ठीक हैं थके तो नहीं परेशानी तो नहीं है खाने को मिला पीने को मिला क्या हुआ पानी जरूरत इस प्रकार से सब उनकी जो आवश्यकताओं के संबंध में पूछते हुए वो इस प्रकार से भरत जी उनको सबको साथ लियो चल रहे हैं तब इसमें भरत जी तो बाद में पहुंचे लेकिन पहले लोगों ने वहाँ सब लोगों ने त्रिवेणी में स्नान कर लिया तो तीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए और जब भरत जी त्रिवेणी की निकट जगह तक पहुंचे तब उन्होंने त्रिवेणी को प्रणाम किया सबसे पहले त्रिवेणी को प्रणाम किया अभी यह और लोगों ने भी किया होगा जो सब पहले लोग आ गए लेकिन अभी समय जो घटनाक्रम चल रहा है और जो वर्णन चल रहा है वो विशेष रूप से भरत जी का है भरत जी के साथ सारा समाज है वो उनके साथ में है तो वो बाद्य की बात है इसलिए समाज का उतना वर्णन नहीं करते जितना कि वर्णन करते हैं भरत जी का भरत जी के पास समाज चल रहा है इसलिए उसका भी थोड़ा थोड़ा वर्णन उसका भी करते जाते हैं इसलिए अब त्रिवेणी के पास पहुंचे तो भरत जी ने उनको त्रिवेणी को प्रणाम किया तो ये भी विधान है तीर्थ स्थान में जब जाए तो वहां तीर्थ स्थान में प्रणाम करना चाहिए त्रिवेणी को भी प्रणाम करना चाहिए प्रणाम करना चाहिए उसमें देव बुद्धि रख करके परमात्मा बुद्धि रख करके उसको प्रणाम करना चाहिए उसके स्थूल रूप को देखने की आदत छोड़ दे तीर्थ की मंदिरों की महिमा एक ये भी है ये व्यक्ति धीरे धीरे अपनी भौतिक दृष्टि को हटावे उसके स्थान में पारमार्थिक दृष्टि लावे लिखने से ऊपर तो दिखाई देता है मंदिर है तीर्थ स्थान है नदी की धारा बह रही है तो उसमें जल बह रहा है इतना तक तो आंखों से दिखाई देता है लेकिन अध्यात्म जो है उससे आगे भी देखता है जो सूक्ष्म है उसे भी देखता है इसमें सब जलधारा में जो व्याप्त दिव्य शक्ति है परमात्म शक्ति है वो भी दिखाई देनी चाहिए अगर दिखाई देती है तो इसके माने हृदय में आध्यात्मिकता कुछ जागृत हो, कुछ आध्यात्मिक दृष्टि खुली और अगर वो कुछ नहीं दिखाई देता कहाँ कुछ है सब पानी पानी तो है सब मिट्टी मिट्टी तो है दिवाली दिवाले तो है ऐसी करके अगर दिखाई देता इसके माने उसके अभी ज्ञान दृष्टि या आध्यात्मिक दृष्टि बंद है वो खुली ही नहीं तो का प्रयास यही है कि सूक्ष्म दृष्टि जो है हृदय के नेत्र वो खुले और हृदय के नेत्र से ये अंत व्याप्त जो परमात्मा शक्ति है वो भी अनुभव में आने लगे, समझ में आने लगे दिखाई देने लगे तो अब इसको भरत जी को दिखाई देता है वहां पर कि वो परमात्म शक्ति श्रिवेणी में देवराज तीर्थ स्थान है ये सब तीर्थों का स्थल तीर्थ स्थल तीर्थराज है तो वो वहाँ पर तीर्थ भी एक देवता है तो उस देवता का वो दर्शन करते हुए फिर वहाँ पर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये सभी सबिधता से नीर नहाने उसके बाद फिर भरत जी ने भी उसमें स्नान किया स्नान किया तो कहा स्नान किया जहाँ गंगा और यमुना दोनों एक एक स्थान पर जहाँ मिलती है तो गंगा जी का जल है वो तो सित्व और जमुना जी का जल असित एक का स्वेत जल दूसरे का श्याम जल तो इस दो रंग का पानी वहाँ पर त्रिवेणी में दो रंग की धाराएं मिलती हुई दिखाई देती है दोनों का जल आता है उनका अलग, अलग अलग रंग है दोनों एक साथ मिल गई और उसके बाद धारा आगे मिल करके फिर धारा आगे बढ़ती है वैसे तो वहाँ सरस्वती नदी भी है त्रिवेणी है तो गंगा जमुना सरस्वती है लेकिन सरस्वती जो है वो हो अप्रगट है दिखाई नहीं देती। वैसे तो कहते हैं सरस्वती की धारा भी उसमें है और जो लाल रंग है उसमें सरस्वती की धारा का लाल रंग है लेकिन सरस्वती जो है वो अंतः सलीला है माने जमीन के नीचे नीचे पानी बहता हुआ त्रिवेणी तक पहुंचता है कहीं कई नदियां जो है अंत सलीला हो जाते हैं मैंने ऊपर से तो दिखाई देता है कि पत्थर पत्थर मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है लेकिन उन पत्थरों के नीचे नीचे पानी बह रहा है अगर उन पत्थरों को थोड़ा सा हटाओ हाथ दो हाथ नीचे जाओ तो वहां पर तो देखेंगे कि पानी उपलब्ध है और वो पानी बह रहा है आगे बढ़ रहा है बहता हुआ भी मालूम होगा इस प्रकार से सरस्वती जो वो अंता सलीला है गंगा यमुना की तरह से प्रकट नहीं है क्योंकि सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है और ज्ञान इसी प्रकार से अंत सलिल होता है ज्ञान कोई ऊपर से दिखाई देने वाली वस्तु तो नहीं है अगर भक्ति होगी कर्म होगी तो ये तो दिखाई देगा कर्म करता हुआ व्यक्ति शरीर से कार्य करता दिखाई देगा वाणी के द्वारा कार्य करता दिखाई देगा उसके कार्य होते हुए दिखाई देंगे, प्रकट दिखाई देगी भक्ति भी होगी तो भी दिखाई देगी भजन बोल रहा है नाम बोल रहा है प्रार्थना कर रहा है पूजा कर रहा है ये सब जो करते हुए उसमें भक्ति में भी कर्म सम्मिलित है इसलिए वहां पर भी वो दिखाई देगा सर लेकिन जहां ज्ञान है उस ज्ञान में तो कुछ नहीं ऐसा लगता कुछ करते ही नहीं है अगर ज्ञानी व्यक्ति अपने आत्मज्ञान में परमात्म ज्ञान में है तो यदि उसमें भक्ति उसमें प्रकट नहीं है कर्म उसमें प्रकट नहीं है तो ज्ञान तो उसके हृदय में छिपा हुआ है वो किसी दूसरे की दिखाई देने वाला नहीं है जब वो व्यवहार करे बोले तब भले ही ज्ञान प्रकट हो अन्यथा उसका ज्ञान उसके अंदर छिपा हुआ है इसलिए सरस्वती जो है ज्ञान के समान है और वो भीतर छिपी हुई है और तो अब ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जल जल दिखाई दे रहा है अब वो तो मान लो सरस्वती भी हैं तो दिखाई तो दे नहीं रही हैं अंताशरीला है दिखाई देने वाली गंगा और यमुना है उन्हीं का जल दिखाई दे रहा है तो उसी त्रिवेणी में उन्होंने भरत जी ने स्नान किया और दिए ये दान महेश सम्मान स्नान करने के बाद ये भी नियम है कि फिर दान देना चाहिए विपरों को दान देना चाहिए सम्मान करना चाहिए इसलिए ये तीर्थ स्थानों में या गंगा जी के किनारे यमुना जी के किनारे त्रिवेणी में अथवा गंगा सागर आदि स्थानों में सब जगह जो वो हो, हो आजकल जिनको कि पंडा शब्द प्रयोग करते हैं पंडे हैं, हैं तो वो पंडित लेकिन हो गए पंडे हैं क्योंकि तो उन्होंने अपना धर्म दिया छोड़ और उन्होंने अपने उसको तो पत्नी जीव का बना लिया वो कार्य के लोग में और उनको स्नान आदि करावे तीर्थ में और पैसा लाओ पैसा यहाँ पर और चढ़ाओ यहाँ पर और चढ़ाओ तो धीरे धीरे करके रूप उनका विकृत हो गया कहाँ तो थे पंडित और तो कहा हो गए पंडे अब उनमें आदर भाव लोगों को नहीं हो गया अब ज्यादा ज्यादा लोग समझते है तीर्थ स्थानों जाओ तो ये पंडे कौन है सरकारी गाइड जैसे हो किसी किसी ऐतिहासिक स्थान में जाओ तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से गाइड नियुक्त होते हैं वो आपको ले जाएंगे दिखाएंगे कि देखो ये पुराने जमाने में ये बिल्डिंग बनी थी पुराने राजा ने बनवाई थी इसमें ये है उसमें वो है वो जाकर के वो सब गाइड जैसे दिखा दे इसी प्रकार गाइड मात्र रह गए लेकिन पहले ये लोग तीर्थ में रहने वाले मित्र लोग थे ब्राह्मण लोग थे शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे साधना भी करते थे और आए जो लोग आते थे तीर्थ स्थल पे उन तीर्थ स्थलों में आए लोगों को अपने स्थान पर ठहराते थे उनकी सेवा करते थे और उनको तीर्थ स्थल की महिमा भी उनको बताते थे ये सब उनके काम थे तो जो तीर्थ स्थल में जाते थे वो भी यहाँ पे रहने वाले विपरों की सेवा करते थे उनको दान देते थे तो भरत जी ने यही कार्य किया तो तुलसीदास जी ये समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि तीर्थ स्थल में वैसे ही जाना चाहिए जैसे भरत जी गए जैसे तीर्थ पहले भरत जी ने प्रणाम किया फिर उसमें स्नान किया फिर को दान दिया यही क्रम है इसी प्रकार से करना चाहिए <खँँग> तो दिए दान और देखत श्यामल धवल हिलोरे अब उसके बाद फिर वह देकर के वहीं त्रिवेणी के पास ही भरत जी खड़े और त्रिवेणी की तरफ देख रहे हैं देखते हैं तो एक तरफ, तरफ, तरफ श्यामल और दूसरी तरफ धवल धाराएं पानी की लहराती हुई आती हैं, उनमें तरंगें उठ रही हैं, दोनों धाराएं एक साथ मिलती हैं, आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं, ये दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है तो भरत जी भी खड़े खड़े त्रिवेणी के इस प्रकार के लहरों की उठती हुई लहरों की धाराओं को उनको सबको खड़े हुए देख रहे हैं और शरीर भरत कर और शरीर उनका जो वो स, फिर उनको संवेद या भावनाएं भक्ति भावना भरत जी के हृदय में बढ़ती है और फिर हाथ जोड़ करके त्रिवेणी जी से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं एक तो वैसे त्रिवेणी भी में जमुना जी का श्याम वर्ण जल गंगा जी का श्वेत वर्ण जल दोनों आकर के मिलते हैं धारा आगे बढ़ती जाती है तो इन धाराओं के रंगों की धाराओं को देख करके भरत जी को भगवान राम का पुनः स्मरण आता है बार बार उनके मन में आता रहता है कि देखो ये है जैसे यमुना जी श्याम वर्ण है ऐसे भगवान राम भी श्याम वर्ण है जैसे गंगा जी श्वेत रंग की है इसी प्रकार से सीता जी और लक्ष्मण जी श्वेत वर्ण के हैं तो उनको वर्ण के कारण से भगवान राम और लक्ष्मण और, और सीता जी का स्मरण हुआ है और उसके कारण से और भी अधिक उनके हृदय में फुलकावली उत्पन्न होती है उत्साहित होते हैं और बड़े उत्साहित होकर के फिर प्रार्थना करते हैं और दूसरी बात भरक आगे जो प्रार्थना करने जा रहे हैं उसकी भूमिका ये है भूमिका क्या है पुलक शरीर भरत कर जोड़े ये उसकी भूमिका है जब प्रार्थना करें तो इसी प्रकार के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए और पुलकित होकर प्रार्थना करनी चाहिए पुलकावली में क्या क्या भाव सम्मिलित है की जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उसमें सत्यत्व तो बुद्धि है उसमें सामर्थ की भावना भी है और पुलकावली में ये कि अपनी उनके प्रति अधीनता का भाव भी है कि हम अधीन है इसलिए उनके समर्पण है अधीनता है अपना ये भाव और दूसरे जो जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सशक्त है जो हम मानते हैं वो देने में सामर्थ्यमान है इस प्रकार का सब भाव रख करके तब प्रार्थना करें जिससे जिस देवता से प्रार्थना करे उस देवता को वहां उपस्थित समझे विद्यमान समझे उस देवता को और फिर प्रार्थना करें प्रार्थना करने का ये तरीका नहीं है कि अगर कहीं कोई ऐसा देवता हो तो उससे हम प्रार्थना करते हैं ऐसा नहीं <be> <mechanisms> और हम प्रार्थना करते हैं होगा देवता सुनेगा तो सुन लेगा हो न होगा तो ना सुनेगा हम तो प्रार्थना किए देते हैं ये प्रार्थना करने का ढंग नहीं है इसलिए प्रार्थना भाव सहित होनी तो चाहिए और भाव में जिससे हम प्रार्थना करते हैं उसको विद्यमान समझे और अपने आप को उसके प्रति अपनी बुद्धि को उसके प्रति समर्पित और उसके अधीन मान करके फिर उसकी प्रार्थना करें तो यही बात भरत ने हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ी मैंने अधीनता स्वीकार की उनके शरीर हुए माने साक्षात देख रहे हैं कि प्रयागराज वहां पर विद्यमान है उनको देख रहे हैं ये तीर्थ ये गंगा जमुना का जो स्थल है नदियों की जो धारा है ये मानो उनका सिंहासन है तीर्थराज का और उसी पर तीर्थराज विराजमान है इसलिए वहाँ पर कर्व प्रार्थना करते हैं सकल काम पर तीर्थ राहु हे है तीर्थराज आप तो तीर्थों के राजा हो सभी तीर्थ इस तीर प्रकार के हैं जहाँ पर की व्यक्तियों की कामना पूर्ण होती है लेकिन तुम तो तीर्थराज और सकल काम पर सकल कामनाओं को देने वाले अन्य अनेक तीर्थ हैं सकनों तीर्थ हैं लेकिन अलग अलग तीर्थों के अलग अलग फल है इस तीर्थ में जाने का ये कामना पूरी होगी इस तीर्थ में जाने से ये कामना पूरी होगी इस प्रकार से अलग अलग कामनाएं अलग अलग तीर्थ बहुत से हैं उन उन जाना तीर्थों में जाए तो उसकी कामनाएं पूर्ण हो लेकिन प्रयागराज सब राज सब तीर्थों का राजा होने के कारण से वो सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाला है एक ही नहीं एक जगह पहले भी कह चुके हैं कि देखो उस समय क्या ये है कि उनके तो भंडार में खूब भंडार भरा हुआ है किसी चीज की कमी नहीं है जो मांगो सो देने को तैयार है ऐसे बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं की वेद जगह प्रकट प्रभाव वेदों में कहा गया सारा संसार भी जानता है आपका प्रभाव सब लोग जानते हैं प्रकट प्रभाव के माने जो त्रिवेणी में पहुंचे जो उनकी कामना थी उन सबकी पूरी हुई ये सारा संसार जानता है सभी लोग इस बात को कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं वेद के माने केवल वेद ही नहीं है वेद के माने जितने अपने धर्म शास्त्र है सब वेद के ही अंग है उन्हीं के उन्हीं के अंतर अंतर्भाव समझना चाहिए सभी ग्रंथों को धर्म ग्रंथों को पुराण आदि ग्रंथों को भी उसी के अंतर्गत समझना चाहिए महाभारत को भी उसी के अंतर्गत समझना चाहिए उन सब तीर्थ स्थानों का जो महिमा वर्णन है उसमें तीर्थ राज की भी महिमा कही गई है तो कहते हैं मांगो भीख त्यागने जी धर्म अब भगत जी जो प्रार्थना करने पर फिर उनसे बरदान मांगते हैं तो कहते हैं हम आप वरदान आपसे भीख के रूप में मांगते हैं भिक्षा मांगते हैं मांगो भीख लेकिन फिर उनको याद आ जाता है की हमको भीख नहीं मांगनी चाहिए उन्हें लगता है कि हमारा भीख मांगना हमारा धर्म नहीं है तो इसलिए कहते हैं त्याग निजी धर्म यहाँ पर हमारा धर्म छूट रहा है तो हम धर्म छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन आपसे फिर भी प्रार्थना करते हैं भिक्षा मांगते हैं आर्थ कहा करी कुकर्म कुर्मू मान लो कोई पूछ भी ले कि भाई आप अपने धर्म को क्यों छोड़ रहे हो हु? धर्म को तो नहीं छोड़ना चाहिए तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति आर्थ होता है के में दुखी कोई संकट में होता है तब ऐसा व्यक्ति जब वो हो उसे कुकर्म भी होते हैं जो नहीं करना चाहिए वो भी कर्म व्यक्ति करता है यदि संकट में न हो तब तो कोई धर्म की त्यागने की कोई बात नहीं जब संकट में पड़ जाए तो फिर वो व्यक्ति झूठ भी बोलने लगता है संकट में पड़ जाए तो धोखा भी देने लगता है तो ये कहते हैं कि यह संकट में पड़ने के कारण से अब अपना धर्म छोड़ करके भिक्षा मांग रहे हैं अब ये धर्म इनका क्या है छत्री होने के नाते इनका मांगना इनका धर्म नहीं है इनका धर्म तो दान देना है दान मांगना दान लेना इनका धर्म नहीं है मांगना भी इनका धर्म नहीं है एक बात तो ये है और दूसरी बात एक और भी है एक छत्री भाव के कारण से एक अर्थ लग सकता है और दूसरा भगवान राम के भक्त होने के कारण से दूसरा अर्थ लग सकता है भक्ति का भी सिद्धांत ये है कि जिसका जो इष्ट देव हो जैसे भरत जी के भगवान राम है तो उसको अपने इष्ट देव से ही जो कुछ मांगना है उसी से मांगना चाहिए अन्य देवताओं से याचना नहीं करनी चाहिए यदि किसी के इष्ट देव गणेश जी है तो जो कुछ मांगना है गणेश जी से ही मांगो राम जी से और कृष्ण जी से और शिव जी से कुछ मत मांगो अगर गणेश जी को छोड़कर के शिव जी से कुछ मांगने लगे हा? तो देखो एक पीछे से अर्थ ये लग है गड़े से ये कह सकते हैं कि देखो इष्ट देव तो हमारे हमको बनाए घूमते हैं और हम याचना करने के लिए दूसरी तरफ चलती है इसके माने पूरा विश्वास हमारे ऊपर है नहीं इनका ऐसे अर्थ लगने लगेगा तो इसलिए भक्ति शास्त्र का सिद्धांत यह है कि जिसका जो इष्ट हो उसी से वही मांगना चाहिए और किसी से मांगना नहीं चाहिए इसलिए भगवान इनको भरत जी को चाहिए था कि भगवान राम से ही मांगे जो कुछ मांगना है उनसे मांगे आखिर यहां तीर्थ से कुछ न मांगे तो ये धर्म उनका भक्ति का धर्म टूटता है एक तो वर्ण धर्म है और दूसरा भक्ति धर्म है वर्ण धर्म, धर्म के अनुसार भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपना धर्म त्याग किया भक्ति धर्म के अनुसार अगर कहें तो भक्ति धर्म को भागवत धर्म कहते हैं भागवत धर्म के अनुसार भी अगर कहें तो ये कह सकते है कि भरत जी ने अपने धर्म को भागवत धर्म को भी त्यागा क्यों त्यागा क्योंकि समय आपत्ति में भगवान राम उनको ये शंका है कि भगवान राम हमको कुटिल समझेंगे हमसे नाराज होंगे हाँ? तो अब दूसरे देवताओं की प्रार्थना करके उनसे ये आचना करते हैं कि भगवान हमारे अनुकूल हों, हमारे ऊपर कृपा करें हमको कुटिल न समझें, हमको अपना विरोधी न समझें, इसलिए वो दूसरों से प्रार्थना करते हैं। तो यहां, इस प्रकार से अपने धर्म को छोड़ने का कारण भी उसमें है। दूसरी बात ये कि सब प्रसंगों में भरत जी के चरित्र को जब देखते हैं तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाग, भागवत धर्म क्या है लोग भक्ति तो बहुत चाहते हैं ये कहते हैं ज्ञान बहुत कठिन है भक्ति भक्ति हमें बताओ हम तो भक्ति सीखेंगे भक्ति करेंगे लेकिन भक्ति का क्या धर्म है भगवान के भक्त का क्या धर्म है उसे कैसे रहना चाहिए कैसे व्यवहार करना चाहिए उसकी भावनाएं कैसे होनी चाहिए ये तो जब किसी भक्त को देखो तभी पता चले शास्त्रों को देखो तभी पता चले तो भक्त के माने ये हुआ क्योंकि देखो जैसे भरत जी जो है भगवान के भक्त हैं ऐसी भक्ति होनी चाहिए तो यहाँ जो कुछ भरत जी कह रहे हैं कर रहे हैं वो सब भागवत धर्म का ही अंग है अन्य ग्रंथों में जैसे नारद पांचरात्र इत्यादि आगम ग्रंथ हैं, उनमें भक्ति का विस्तृत वर्णन है तुलसीदास तो ने उन आगम शास्त्रों का अध्ययन किया और उनको सिद्धांत रूप में भी रामचरित मानस में भक्ति धर्मों का वर्णन किया और उसके साथ साथ उन्होंने उनको किसी न किसी पात्र के साथ में उनको उस भागवत धर्म को घटित करके उसको भी दिखाया इसलिए जैसे भरत जी के जीवन में व्यवहार में भागवत धर्म जो दिखाई देता है उसको सुनकर के समझ करके ये देखें कि भक्ति ऐसे होती है भक्ति का भाव इस प्रकार का होता है तो ये बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर एक बार फिर जो भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए भक्त के हृदय में भगवान के प्रति कैसा भाव होना चाहिए वो भरत जी के भावों से पता चलता है ये सावधानी पूर्वक देखने की बात है असान सुजान सुदानी ऐसा समझ करके ऐसे किये जान अपने हृदय में ऐसा समझ करके और आपको सुजान समझ करके और सुदानी समझ करके आप सुजान माने आप तो ज्ञानमान हो हा? कि ज्ञानमान होने वाला व्यक्ति ये जानता है कि भरत जी की भावना गलत नहीं है ये यद्यू अपना धर्म छोड़ करके प्रयागराज से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन भावना उनकी अच्छी ही है ये बात सुजान होने के कारण से तीर्थ और सुदानी है सुदान मनी दान देने वाले और दान देने वाले भी दो प्रकार के होते हैं एक दान देने वाला ऐसा होता है कि उससे जो मांगो उसको तो दे देगा मरो जाओ ये सुदानी नहीं कहलाता और एक वो होता है जो दान देने वाला ये दे, दे, जानता है कि जो कुछ हम इसको दे रहे हैं इसकी इसको आवश्यकता है और इससे इसका कल्याण होगा इसका हित होगा ऐसे समझ करके जो दान देता है वो सुदानी है भला दान देने वाला है तो कहते हैं सफल करें जग जा मानी आप जो जो हैं सब सारे जगके याचकों की वाणी को आप सफल करते हो मैंने जो जो आपके आकर के आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी कामना प्रकट करते हैं उन सबकी कामना आप पूरी करने वाले हो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं अब प्रार्थना क्या करते हो भाई क्या चाहते हो तो अब ये बात यहाँ पर बताते हैं कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि कहते है की न तो हमको अर्थ की न तो मुझे धन की आवश्यकता है हा? न धर्म न धर्म की कामना है और न काम रुचि न और कोई कामना है हा? और गति न चाहो निर्वाण और चौथा जो पुरुषार्थ है वो निर्माण मुक्ति है वो भी मुझे नहीं चाहिए चाहिए क्या जन्म जन्म रती नाम पद जन, जन में भगवान नाम के चरणों में प्रेम हो यह वरदान महान बस यही एक वरदान चाहते हैं और वरदान नहीं चाहते तो भक्त लोगों के जीवन में देखो ये दोहा जो है एक, एक प्रकार से प्रकाश स्तंभ है बहुत लोग इस दूहे को भक्त लोग याद रखते हैं और जानते हैं कि भगवान से यही मांगना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे और इसी जीवन में नहीं बल्कि आगे आने वाले जीवन में बनी रहे और वो प्रीति भगवान के चरणों में अनन्न्य प्रीत होने चाहिए अनपायनी प्रीति होनी चाहिए माने अन्य के माने एकमात्र प्रीति है तो भगवान के चरणों में अन्यत्र का नहीं है धन सम्पत्ति में नहीं है परिवार में नहीं है अपने शरीर में नहीं है अपने मान अपमान में नहीं है कहीं कोई प्रीति नहीं है प्रीत है तो भगवान के चरणों में है उन्हीं के चरणों में प्रीत है तो ये अन्य प्रीत हुई अनपायनी प्रीत हुई तब क्या हुआ कि ऐसी प्रीति है जो प्रीत कभी समाप्त होने वाली नहीं है एक बार भगवान के चरणों में प्रीत हो गई तो सदा बनी ही रहे कभी समाप्त न हो ऐसी प्रीति हो ऐसे नहीं की थोड़े दिन के लिए जो कोई कामना है उस कामना की पूर्ति करने के लिए भगवान के चरणों में प्रीति हो गई और उसके बाद में प्रीति समाप्त हो गई जल्दी जाना था तब जिना आवाज दे के पता कैसे भक्ति के माने हुआ जो भक्ति भगवान के चरणों में हो जाए तो उसके बाद में फिर वो समाप्त न हो सदा बनी ही रहे ये अपायनी भक्ति के माने भगवान के चरणों में प्रीति है लेकिन कब तक है जब तक है जो हम संसार की वस्तुओं में मांगते हैं वो मिलती रहती है तो भगवान के चरणों में भक्ति अगर न मिले तो अरे भगवान बेकार है किस काम के है बस जो ये हो गये ये अपायनी भक्ति खत्म हो गई तो ये भक्ति जो है वो व्यापार है भक्ति के समी क्षेत्र में जब इस प्रकार की भक्ति की बात आती है कि भगवान से कुछ याचना करते हैं भगवान से कहते हैं मुझे धर्म दो मुझे अर्थ दो मुझे काम दो मुझे मुक्ति दो ऐसी चाहना जब भगवान से करते हैं तो ये चाहना करने वाले व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है वे क्या है ये लोग जो है वो व्यापारी हैं, व्यापार में क्या होता है दुकानदार को सामान लेकर डर रखता है पैसा दो सामान ले जाओ बस ऐसे ही पर व्यापार के माने है जहाँ लेन देन हो आपस में एक तरफ से दो दूसरी तरफ से लो ये व्यापार कहलाता है लेकिन भगवान की भक्ति एक व्यापार नहीं है ये भी कहते हैं देखो वैसे बहुत बार संसार में हजारों लोगों में नौ निन्यानवे व्यक्ति भक्तों को ही देखो तो व्यापारी ही भक्त होते है भगवान से कुछ न कुछ लौकिक पार्टी